संवेद्नान संवेद्नान भी भी पांक पांक ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और दिव्य दृष्टि दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सोहन लाल द्विवेदी जी की कुछ बाल कविताएं गुरु और चेला गुरु ने कहा किंतु चेला न माना गुरु को विवश गुरु हो पड़ा लौट जाना गुरुजी गए गय, रह गया किन्तु चेला यही सोचता होगा मोटा अकेला चला हाट को देखने आज चेला तो देखा वहाँ पर अजब रेला पेला टके से हल्दी टके सिर जीरा टके से ककड़ी टके सिर खीरा टके मिलती थी रबड़ी मलाई बहुत रोज उसने मलाई पिलाई सुनो और आगे का फिर हाल ताजा थी अंधेर नगरी था अनबुज राजा बरसता था पानी चमकती थी बिजली थी बरसात आई दमकती थी बिजली गरजती थी बादल झमकती थी बिजली थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी झपट संतरी को डपट कर बुलाया गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया कहा संतरी ने महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी खता कारीगर की महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर कहा राजा ने कारीगर को सजा दो खता इसकी है आज इसको कजा कहा कारीगर ने जरा की न देरी महाराज इसमें खता कुछ न मेरी या भेष्टी की गलती या उसकी शरारत किया गारा गीला उसी की यह गफलत कहा राजा ने जल्दी भिष्टी बुलाओ पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ चला आया भिष्टी हुई कुछ न देरी कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी यह गलती है जिसने मशक को बनाया की ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया मशक वाला आया हुई कुछ न देरी कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया चुराया न चमड़ा मशक को बनाया बड़ी है मशक खूब भरता है पानी ये गलती न मेरी यह गलती गिराना है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओना हुआ हु मंत्री को फांसी चढ़ाओ चले मंत्री को लेके के चलाद फौरन चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता न गर्दन में फांसी का फंदा था आता कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम तो तो इसी क्षण चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन मिला चेला खाता था हलुआ तनादन कहा संतरी ने चले, चले आप फौरन महाराज ने भेजा न्योता इसे क्षण बहुत मन में खुश हो चला आज चेला कहा आज न्योता छगूंगा अकेला मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला वहां तो जुड़ा था अजब का एक मेला यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ कहा राजा ने चुप न बग मचाओ मगर था न बुद्धू था चालाक चेला मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला मचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है गुरु ने बताया करामात क्या है चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा यह संसार का छत्र उस पर तनेगा कहा राजा ने बात सच कर यही गुरु का कथन जूठा होता नहीं है कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा इसी दम फांसी पर मैं ही टम चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, बजा बजा बाजा।, बाजा। प्रजा खुश हुई जब, जब मरा रा, मूर्ख राजा बजा, बजा खूब घर घर गर, बधाई गर, का बाजा थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा दूसरी कविता का शीर्षक है कौन किसने, किसने बटन, बटन हमारे कुतरे किसने स्या को बिखराया कौन चट गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया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 रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता अभी आप सुन रहे थे सोहन लाल द्विवेदी जी की कुछ बाल कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमय